आते हैं, हैं, आती है, तो है, के घर कपवा विपरीत हवाओं के बहने से वीर नहीं रुक जाता है चाहे जितनी तेज धार हो पर वो बढ़ता जाता है कभी कभी वो डिग जाते हैं चलते चलते रुक जाते हैं पर वीरों का रुकना झुकना कभी कभी हो जाता है विपरीत हवाओं के बहने से वीर नहीं रुक जाता है आती जाती आंधी में यूं वीर नहीं घबराते हैं वे अविचल तूफानों में भी आगे बढ़ते जाते हैं कभी कभी जब गर्म हवा में तापमान बढ़ जाता है सच्चा राही थोड़ा रुककर कभी कभी सुस्ता है चाहे जितने कंटक पथों पर वो चलता जाता है विपरीत हवाओं के बहने से वीर नहीं रुक जाता है दूर दूर तक मेरी आवाज सुनने वाले एकत्रित हुई जनता जनार्दन प्रथमता यथोचित अभिवादन आज ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा के आम चुनावों की रणभेड़ी बच चुकी है ऐसे समय में बहुत अधिक शब्दों की भूमिका बांधने की आवश्यकता नहीं है आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों का नंगा सच उजागर करने के लिए उनके तमाम नापाक सवालों का सच्चा जवाब देने के लिए आज कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सिपाही इनके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए आपके सामने उपस्थित है पिछले 17 सालों के गैर कांग्रेसी शासन में उत्तर प्रदेश विकास के सबसे निचले पायदान पर है कई सालों से चल रही क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक रस्ता कसी में आम आदमी रोज बरोज पिस्ता चला जा रहा है अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा को परवान चलाने में जुटे ये तमाम इलाकाई सूबाई क्षेत्रीय नेता जो अपनी नाकामयाबियों का ठीकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ते रहे हैं इन्हें इस विधानसभा के आम चुनावों में जवाब मिलना ही चाहिए अपनी घिनौनी काली करतूतों व्यभिचार भ्रष्टाचार और चारित्रिक पतन को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी और इसके बेबाद पांच साफ नेताओं पर अनर्गल आरोप लगाते रहे हैं चुनाव आता ही मंदिर निर्माण मुद्दे का झूठाला गलापने वाले भाजपाई नेता और उनके अगवा को पता ना चाहिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने दल बदल किया सरकारें बनवाई सरकारें गिराई कद्दावर भाजपा नेताओं नेत्रियों के चारित्रिक पतन और भौड़े आयोजनों के नृत्यों को जनता ने अपनी आंखों से देखा है सरा सुंदरियों में डूबे रहे ये लोग आज चरित्र बल की दुहाई देकर भगवान राम का नाम लेकर जनमानस की भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए जनता को ठगने आ पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की मनता और मिली साफ तौर पर जाहिर है हम हिंदू की बात करेंगे तुम मुसलमानों की बात करो हम दोनों में जो भी सत्ता में वापस आएगा वह दूसरे का ख्याल रखेगा इसी राजनीतिक पैतरोपाजी पर इनका खेल चालू हो चुका है पूर्ववर्ती नेताओं के नाम पर पार्क और स्मारक बनवाने वाले ये नेता गरीबों की झोपड़ी में उजाला फैलने फैलाने के लिए कभी कुछ नहीं करते स्वर्गीय महाजन के अस्थ विसर्जन के एक दिन पूर्व उनके पुत्र राहुल महाजन की पार्टी जिसमें ड्रग्स कोकीन और शराब का दौर चला जिसकी अति के कारण स्वर्गीय महाजन के निजी सचिव विवेक मोहित्रा की मौत हुई जपाई नेताओं और उनके परिवारिक जनों के नैतिक आचरण और आगमदरपूर्ण जीवन शैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हिंदू हिंदू में लड़ाई होती ही रहती है मुसलमान मुसलमान की लड़ाइयों के किससे भी आम ही है तब आखिर हिंदू और मुसलमान की लड़ाई को सांप्रदायिक व मनस्थता के नजरिए से क्यों देखा जाता है सच्चाई यह है कि लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है लड़ाई अमीरी और गरीबी की है हिंदू अमीर मुसलमान अमीर गहरे दोस्त हो जाते हैं हिंदू अमीर और गरीब हिंदू में दुश्मनी चलती ही रही है गरीब मुसलमान और अमीर मुसलमान में दुश्मनी के किस्से आम हैं अगर फर्क मिटाना है तो गरीब चाहे वो किसी भी तबके का हो उसके आंसू पोंछने के लिए आगे आना ही होगा बार बार मंदिर मस्जिद की बात करने वालों सावधान धर्म की आड़ में बस्ती को चलाने वाले धर्म की आड़ में बस्ती को जलाने वाले तेरे मकसद को समझते हैं जमाने वाले बार बार सर्व समाज और दलित समाज की बातें कहकर भावनाएं कर उनके हितों की सच्ची चिंतक होने का दावा करने वाली पूर्व मुख्यमंत्री मायावती यह बताए कि जिस बसपा को जातीय उन्माद के बढ़कावे में आकर हरिजन और दलित भाइयों ने सींचा उसी बसपा का चुनावी टिकट पैसा ले लेकर अन्य उन्हीं लोगों को क्यों कर दिया जा रहा है जिनके चिर विरोध करने का सौंग रचकर हरिजनों को भड़काया गया था कांग्रेस की मुख्य राष्ट्रीय धारा से अलग किया गया था जब जब चुनाव नजदीक आते हैं मौका प्रस्त नेताओं और चापलूसों बेईमानों की बहन नेत्री मायावती अपने आप को मुलायम सिंह का खास दुश्मन बताकर बार बार ये कहती है कि अगर सत्ता में वापस आए तब मुलायम सिंह को जेल में डाल देंगी अपना दल जस्टिस पार्टी समानता दल बीएसपी जैसे तमाम छोटे राजनीतिक दलों को जिनकी राजनीति का मूल आधार दलित वोट बैंक है को बरसाती मेढक बताने वाली स्वयं नेता मायावती क्या इस बात से इनकार कर सकती हैं कि इन सभी की नाजायज पैदाइश का कारण पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की महत्वाकांक्षा और पदलप्ता ही है जिनके कुकर्मो से इन छोटे छोटे बरसाती मेढक जैसे राजनीतिक दलों और उनके अगवा नेताओं का जन्म हुआ है एक दूसरे को जेल भेजने का ऐलान करने वाले नेता मुलायम और नेत्री मायावती क्या इस सच से इंकार कर सकते हैं कि इन दोनों को सत्ता मिले या ना मिले पर ताज कॉरिडोर मामले में बेहिताब संपत्ति संचय के मामले में जेल मिलना एक तयशुदा बात है सत्ता में वापसी के लिए भूखे प्यासे ये लोग काबा का भी बुला देंगे कालाश भी बुला देंगे ये तो अपने ताज की भी बुला देंगे कुर्सियां दिलाने की ये जो खाते हैं कसमें इनकी क्या ये तो अपने बाप भी बुला देंगे आज की राजनीति से धर्म और मर्यादा को हटा दिया गया है और धर्म में राजनीति मिलाने की नापाक कोशिश हो रही है क्या इस विषय पर चिंता नहीं की जानी चाहिए सपाई युवा सांसद अखिलेश यादव ने कहा की राहुल की क्या बात कीजिए राहुल की क्या बात की जाए दो घंटा धूप में नहीं खड़ा हो सकते यूपी में क्या राजनीति करेंगे इसका जवाब दे रहा हूं कान खोलकर सुन ले राहुल जी की बात करने के पहले इन्हें अपने राजनीतिक दायरे की औकात का अंदाजा लगा लेना चाहिए यदि ये उत्तर प्रदेश छोड़ दे तो इन्हें बाहर की दुनिया में इनकी परछाई और साया भी मुश्किल मिलेगा रही बात दो घंटा धूप बर्दाश्त करने की तो जान ले कि जब माननीय राहुल गांधी जी इनके पिता मुलायम सिंह को इनके चाचा श्री शिवपाल को इनके मौसा अमर सिंह को इनके ताऊ आजम खान को बर्दाश्त कर रहे हैं तब दो घंटे धूप क्या वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कुछ भी बर्दाश्त कर ही लेंगे लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता यह जान चुकी है कि इन सभी लोग भ्रष्टाचारी पापियों के पाप का घड़ा भर चुका है समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने और इनके तमाम छुट भैया क्षेत्रीय नेताओं ने मर्यादा और त्याग की मूर्ति शांत और निष्पक्ष रहने वाली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा पर जिन्होंने आरोप लगाए अब शब्दों से संबोधित किया सियासी विरोध के नाम पर उपहार सुहाया ऐसे नेता जिनके चारित्रिक पतन और व्यविचार के किस्से जनता जनार्दन में चटखा लेकर सुने और कहे जाते हैं जिनके आपसी बातचीत के रिकॉर्ड की प्रामाणिक सीडी का सच जो सौंदर्य और जिसमें फड़ोसी की नग्न और आपत्तिजनक बातों घपलों घोटालों और भ्रष्टाचार को उजागर करेगी न्यायालय के सामने विचाराधीन है जिस कांग्रेस पार्टी की दया और क्षमा के बल पर ये लोग पले बढ़े और मजबूत हुए हैं उसी कांग्रेस पार्टी को आंखें दिखाने वाले ये लोग जो सुविख्यात फिल्मी परिवार और व्यावसायिक घराने की चाकरी न करें तो जनता जनार्दन इन्हें पहचानने से भी इनकार करते किस है और के बल पर विश्व सामाजिक राजनैतिक नेहरू परिवार पर बोलने की नापाक हिमाकत करते हैं पिछले डेढ़ सौ वर्षों से क्या से बलिदान सेवा सहिष्णुता और क्षमा की मिसाल पेश करने वाले नेहरू गांधी परिवार का करस्माई मासूम और सहृदयी राजनेता श्री राहुल गांधी यदि पूरे विश्वास से यह कहते हैं कि यदि नेहरू गांधी परिवार के सदस्य सत्ता में होते तो विवादित ढांचा ध्वस्त न हुआ होता तो इस बयान में हर्जी ही क्या है भारत की सेवा में अनवरत शहादत देने वाले परिवार के अगुआ को यह गर्व करना स्वाभाविक ही है गुलता को लहू की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी ये कहते हैं ये मुझसे पहले चमन ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं समाजवादी पार्टी में 110 विधायक और 24 सांसद गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या उनका पसंदीदा व्यवसाय है अपराधियों को राजनीति में लाना और उन्हें संरक्षण देना इनकी शान है असलह का प्रदर्शन और अपराध करने की आदत समाजवादी पार्टी के सदस्यता की पहली तर्त है मुलायम सिंह सरकार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर तक के अधिकारी सरेशाम पीट दिए जाते हैं और मुख्यमंत्री अपने शासन को स्वच्छ और पारदर्शी बताकर फूले नहीं फिरते हैं जेल का निरीक्षण करने गए वरिष्ठ अधिकारियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त बंदीजन दौड़ा दबा कर मारते हैं विधायकों जन प्रतिनिधियों की खुलेआम हत्याएं हो जाती हैं। इनके ग्रह जनपद इटावा में अवैध हथियारों की फैक्ट्रियों का नंगा सच टीवी पर सबके सामने आता है बड़े औद्योगिक और, और व्यवसायिक घरानों के छोटे छोटे नौनिहालों का राजनीतिक संरक्षण में अपहरण हुआ फिरौती की मोटी रकमें वसूली गईं और फिर मामले को ठंडे बक्से में डाल दिया गया समाजवादी पार्टी के गाँव ब्लॉकों और नगरीय कस्बे के छुटमहिया नेता भी अच्छे पैसे वाले होते हैं अपराध और दमंगई में उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता है इससे भी आगे बढ़कर नाजायज पैसा कमाने वाली कौम के तमाम लोग उसी नाजायज पैसे के बल पर चुनाव लड़ने के लिए टिकट खरीदते हैं हर प्रकार के जोड़तों और जातीय समीकरण के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता के लिए दल बदल करते हैं फिर भ्रष्टाचार से दो गुना पैसा चौगुना पैसा कमाते हैं जिससे समाज में अमीरी और गरीबी की खाई और ज्यादा चौड़ी हो जाती है संतुलन के गड़बड़ाने से जाति और सांप्रदायिक मनस्थता अपनी जड़ें और ज्यादा फैलाती है और जाति, मजहबी राजनीति करने वाले छुटवैया नेता और क्षेत्रीय राजनीतिक दल झूठी भावुकता और हमदर्दी के सहारे अपने साथ की रोटी सेकने में कामयाब हो जाते हैं और न्यायिक व्यवस्था की निष्पक्षता और पारदर्शिता की एक बड़ी कामयाबी जल्दी ही जनता के सामने उजागर होगी जब सीडी कांड का सारा कुछ नंगा सच जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग अवैध या कमाई के विषय में और महिलाओं के विषय विशा में विविचार पूर्ण कुछ बातें कही गई जनता के सामने आएंगी और बड़बोले सपा सांसद अमर सिंह जेल की सलाखों के भीतर नजर आएंगे इंसान संपत्तियों के नामी और बेनामी मालिक समाजवादी नेता अखिलेश यादव शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव और इनके तमाम करीबी लोग जल्दी ही कानूनी गिरफ्त में होंगे अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाकर जो सिनेमा सुपरस्टार यूपी में दम भरने के नाम पर समाजवादी पार्टी में दम भरने की नापाक कोशिश कर रहा है उसका अपना वजूद आज इस शिखर पर कांग्रेस पार्टी की बदौलत पहुंचा है क्या इस पर भी गौर नहीं करना चाहिए कि एन ऐसे समय में एक खास फिल्म अभिनेता आपराधिक मामले में फंस गए थे जबकि वो लगभग लोकप्रियता की उस सूचाई पर पहुंच चुके थे जहां आज एक समाजवादी पार्टी का पिछलगू नजर आता है बार बार यूपी में है दम और विकास की बात करने वालों को सच्चाई की कड़वी तस्वीरों के आगे भी ध्यान देना ही होगा आज हालात का सच ये है कि सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल कांग्रेस शासनकाल में लगाए गए थे वे आज बंद हो गए हैं बिजली आए बिना ही बिजली का बिल आने लगा है नहरों में पानी आए बिना ही पानी का दाम बढ़ने लगा रोजगार के लिए जो फैक्ट्रियां कांग्रेस शासन में लगाई गई थी वह सब बंद हो गईं। बिजली घर अस्पताल सब जर्जर हो गए गांवों के विद्यालयों में पढ़ाई के बजाय राजनीति होने लगी सरकारी दफ्तर लूट के केंद्र बन गए बड़े बड़े अपराधों का होना आम बात हो गई थानों में जाति पूछ कर न्याय और अन्याय होने लगा सरकारी खजाने का दुरुपयोग हो रहा है गरीबों के लिए केंद्र से भेजे गए अरबों रुपयों का गोलमाल किया जा रहा है इस कारण हमारा प्रदेश देश के अन्य प्रदेशों से काफी पिछड़ गया है जन शक्तियों को आपने मजबूत किया उन्होंने ही आपके प्रदेश को इतना कमजोर कर दिया कि हर कोई इसे हे दृष्टि से देखने लगा है महंगाई की बातें करते हैं उसका सारा दोष कांग्रेस पार्टी के सर पर मरने की नापाक कोशिश करते हैं सच्चाई ये है कि पेट्रोलियम पदार्थों डीजल पेट्रोल और मिट्टी के तेल पर सबसे ज्यादा टैक्स पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया जा रहा है अंतर जनपदीय सड़कों अंतर नगरीय सड़कों जिनके रख रखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी इनकी है तब खस्ता और जर्जर हो चुके हैं क्योंकि तो इसके महकमे का मंत्री सपा सुप्रीमो का सगा छोटा भाई है और तमाम सरकारी विभागों से पैसा उगाही में उसका कोई जोर नहीं है अन्याय अनति दमन अत्याचार शोषण क्रूरता अराजकता भय भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में फसीआम जनता की अनदेखी करके जनता की गाढ़ी कमाई और केंद्र सरकार द्वारा जन सेवाओं के विस्तार के लिए भेजे जा रहे करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग कर सरकारी खर्चे पर समाजवादी पार्टी का मंच लगाकर बेरोजगारी भत्ता बांटा जाता है बोले भाले बेरोजगार स्नातक युवक युवतियों को बरगलाते हुए यह समझाने की नापाक कोशिश की जा रही है कि बेरोजगारी बरने का पैसा सफाई नेताओं का कमाया हुआ पैसा है जिस सरकारी धन से बिजली पैदा की जानी चाहिए सड़क बनाई जानी चाहिए खेती के आधुनिक तरीकों से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए गरीबों की आवासीय समस्याएं पेयजल समस्याएं रोजगार समस्याएं सुलझाई जानी चाहिए छोटे बड़े सरकारी उद्योग धंधे लगाकर रोजगार पैदा किया जाना चाहिए उसी सरकारी पैसे को जनता की गाढ़ी कमाई को सफाई नेता अपना पैतृक धन बताकर खुलेआम लुटा रहे हैं बांट रहे हैं लुटाने और बांटने के नाम पर की जा रही व्यवस्था में वातानुकूलित पंडालों और मिनरल वाटर के मद में करोड़ों रुपयों का वारा न्यारा किया जा रहा है अब अफसरों छुटभिया नेताओं ठेकेदारों और एक खास सिंडिकेट व्यवसायियों की जेमें भरकर बदले में उनसे समाजवादी पार्टी के नाम पर जबरदस्त चंदा उगाही की जा रही है क्या इस बात की अनदेखी की जा सकती है कि टेंटों पांडालों और कैटरिंग का काम करने वाले छोटे व्यवसायी एक खास सिंडिकेट के आगे व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता में रोज दम तोड़ रहे हैं सितंबर 2005 में चित्रकूट में संपन्न अपने अधिवेशन में सपा ने ऐलान किया था कि पार्टी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को राज्य में कोई जगह नहीं देगी आज सरकार उन्हीं का लाल कालीन बिठाकर स्वागत कर रही है उनके लिए उत्तर प्रदेश मंडी शुल्क हटा लिया गया है छोटी छोटी खुदरा दुकानदारी की चीजें सब्जी दूध मांस और मछली भी अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां बेचेंगी। पूर्ववर्ती सरकार के फैसलों को पलटने और एक खास वोट बैंक को खुश रखने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा तुगलकी और नादिलही फैसले लेकर जनता की कारी कमाई का व्यापक स्तर पर बंदर बांट किया जा रहा है फिल अब फिल्म अभिनेत्री सपा सांसद जया प्रदा को एक नृत्य के लिए 40 लाख रुपए दिए गए और नौजवानों को 500 रुपए देकर बरगलाया जा रहा है एक ऐसी सरकार जिसे आम चुनावों में जनता जनार्दन ने पूरी तरह से नकार दिया था मौका प्रति दल बदल और आपसी स्वार्थ के लिए किए गए समझौते और खरीद फरोख के साथ अपने अस्तित्व में आई यह सरकार जिसने अपराधियों को जेलों से निकालकर सत्ता के गलियारों में खुलेआम टहलने की छूट दी और आम जनमानस का जीना हराम किया आज जनता की आम जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम सरकार के मुखिया अपनी पार्टी के नेताओं की असफलता पर खुलेआम रोना रो रहे हैं आम जनता से सीधे ही वोट मांगने की भावुक याचना करने वाले मुलायम सिंह कि उद्योग तो बंधु की लगातार होने वाली बैठकों में अरबों रुपए खर्च करने वाले मुलायम सिंह ने कई नए पैसे का उद्योग लगवाया पूरा उत्तर प्रदेश अंधेरे में डूबा हुआ है बिजली और पानी के लिए प्राही प्राही मची हुई है सड़कों के गड्ढे जानलेवा हैं मिलावट खोरों और ठगों की पाओ पा है पर सरकार कन्या विद्याधन योजना के चेक बांट कर वाह लूटने में लगी है कभी लखनऊ महोत्सव और कभी महोत्सव के नाम पर जनता के गाढ़ी कमाई की नफरत बर्बादी अखबारों के पहले पन्ने पर सुर्खियों में जव... उजागर हुई इन्हें इसका भी जवाब देना ही होगा मत करोड़ो मुलायम सिंह सरकार और इनके करीबी जनों और परिवार के लोगों की खरब के संपत्तियों और काले धन को सफेद बनाने का कारोबार करने वाली सुब्रत राय की सहारा कंपनी और व्यवसाय की जांच कर, कराने की भी आवश्यकता है मुलायम सिंह सरकार के खास सहयोगी और मित्र रहे राष्ट्रीय लोकदल के कोटे के तमाम कैबिनेट स्तर के मंत्री कविता चौधरी बलात्कार और हत्याकांड में सीधे तौर पर दोषी पाए गए मीडिया के माध्यम से जनता जनार्दन ने अपनी आंखों से यह नंगा सच देखा है कि वे सभी सिंचाई महकमे से जुड़े थे क्या यह संभावना नहीं बनती कि आगे चलकर राष्ट्रीय लोकदल के अन्य स्वयंभू नेता भी व्यभिचार और हत्याकांड जैसे मामलों में फंसे हुए न पाए जाए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शहरी नवीनीकरण मिशन सर्व शिक्षा अभियान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना व पिछड़े क्षेत्रों के कोष जैसे कार्यक्रमों को प्रदेश में लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए करोड़ों रुपयों का क्या हुआ यह पैसा कहां गया कहां इस्तेमाल हुआ इन्हें बताना ही होगा केंद्र सरकार अकेले उत्तर प्रदेश को बिजली के कुल उत्पादन का 27 फीसदी आपूर्ति कर रही है मुख्यमंत्री लोगों को गुमराह करते हुए कहते रहे हैं कि केंद्र प्रदेश को बिजली नहीं दे पा रहा है जबकि सच्चाई ये है कि बिजली खरीदने का पैसा ये समाजवादी पार्टी के लोक लोभान कार्यक्रमों में खर्च करते रहे उत्तर प्रदेश के चौवालीस जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू है जिसका उद्देश्य गांवों से ग्रामीण जनता का पलायन रोकने और ग्रामवासियों को गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराना है कुचक्र कर इसका लाभ समाजवादी पार्टी के एजेंटों और कार्यकर्ताओं को ही दिया जा रहा है मुलायम सिंह खुद को धरती पुत्र कहते हैं और अपना इलाज कराने अमेरिका जाते हैं आज इन्हें यह भी बताना चाहिए कि असंिग्ध चरित्र बल और नैतिकता का पालन करने वाले नेता का 30 वर्षीय नौजवान पुत्र प्रतीक यादव अचानक ही सपा सुप्रीमो के परिवार में कहां से प्रकट हो गया बार बार विकास की बात करने वाले उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की बात करने वाले लोग क्या इस तत्को झुठला सकते हैं कि पूरे भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में हैं। अपराध जगत का सबसे घिनौना खूनी खेल निठारी कांड उत्तर प्रदेश में हुआ है उत्तर प्रदेश में चौतरफा अपराध अराजकता और भ्रष्टाचार का बोल पाला है आम जनता की कौन सुधले जब विधायकों मंत्रियों और पुलिस के पढ़े-उच्च अधिकारियों को भी जान माल की हिफाजत के लाले पड़े हैं हालात की बेबसी देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है जिनसे जल जाए घर किसी का भी उन चिरागों को मैं बुझाऊंगा कलम कर दे चाहे लोग सच की खातिर मैं सर उठाऊंगा उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को आलिशान नेतृत्व दिए हैं जनता को यह सोचना ही होगा कि कांग्रेस पार्टी के कमजोर होने से क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की दुकानें सजी क्षेत्रीय पार्टियों की संकुचित सोच और संकीर्ण विचार भरा वाले इलाकाई छिटभैया नेताओं ने खुद करोड़ों कमाए अमीर और ज्यादा अमीर होता चला गया गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन का भी लाभ भी जरूरतमंदों को नहीं मिल पाता भ्रष्ट सरकारी मुलाजिम भ्रष्ट नेताओं और के संरक्षण में उसे भी बिल बांट खा जाते हैं पुलिस हिंसा का तांडव आम मचाया जाता है यह कैसा समाजवाद है जिसमें विकास की जगह प्रदेश का विनाश किया जा रहा है आज एक बार फिर समय आया है कि हिंसा अपराध और अलगाववाद जातिवाद के जिम्मेदार लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए दलित प्रबुद्ध अल्पसंख्यक पिछले अति पिछले अन्य तमाम वर्गो मतावलंबियों धर्मावलंबियों को एकजुट होकर आगे आना होगा कांग्रेस पार्टी के लोग आपके प्यार समर्थन और वोट के बदौलत जीतते रहे तो इसके बदले में कांग्रेस पार्टी ने देश के विकास के लिए आम आमजनों की खुशहाली और तरक्की के लिए विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी आज फिर वक्त की तारीख में एक और मौका मिला है सही का समर्थन करने के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देकर सम्मानित सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत कीजिए पलट दो तख्त सत्ता का उठा दो झूठ का चलमन इन मक्कारों की मिटा दो खाक में हस्ती यही उम्मीद करता हूं इन्हीं आकांक्षाओं की प्रार्थना के साथ मैं ब्रजेंद्र दत्त त्रिपाठी जिला कांग्रेस राजनीतिक प्रशिक्षण की ओर से आपका आपका अभिवादन करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं जय हिंद जय जाहे भारत जय कांग्रेस पार्टी तुझको मेरा पासदा रेगा